राम रूप की बड़ी व्याख्या है महाराज हाँ बड़ी व्याख्या है रामचरितमानस मानस के था सुधा सागर में थोड़ा सा दर्शन कराया है मैंने पढ़िएगा राम रूप भूपति भगति, अभ्याह उछाह आनंद जात सराह तुम मन मन मुदित गाधि कुल चंद इसके बीच में बड़े बड़े प्रसंग भूल गए ऐसा ना समझना ये मैं भूल गया जान के छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं श्री बालकांड की कथा पूर्ण होकर के श्री अयोध्या देवापगा के भाले बाल विधुर गले च गरम यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरबर सर्वाधि सर्वदा सर्व सर्व शर्व सर्वगत शिव शशि निभा श्री शंकर पा मेरे गुरुदेव जिनके चरणों में बैठ के मैंने मानस पढ़ाए गोस्वामी जी ग्रंथों को पढ़ाए वो ये स्यांकी की जगह वामांके पाठ सुशोभन बांधते थी वामांकी वामांच ये वामांकी का मतलब क्या है गोदो होती एक दाहिनी और एक बाईन दो होती बाम गोद में बामी गोद में केवल पत्नी को बैठने का अधिकार है और किसी को बैठने का अधिकार नहीं है और दाई गोद में पुत्री भी बैठ सकती है पुत्रवधू भी बैठ सकती है बहन भी बैठ सकती है दाहिनी गोद में आप इसका प्रमाण भी छोड़ के आया जाए वधु प्रेम चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बधु स प्रेम गोद बारी अपने बहु कुर्सी सीता जी को गोद में बिठाया अब कैसे दूर से मालूम पड़े कि ये कौन है इस गोद में बैठा हुआ इस गोद में बैठा हुआ कौन है तो शास्त्र ने निर्णय कर दिया जो तो शास्त्र को जानता है कि वामांक में है तो पत्नी है और अगर दक्षिणांक में है तो पुत्री भी हो सकती है पुत्र वधु भी हो सकती है और कोई भी हो सकती है इसलिए शास्त्र शास्त्र की आज्ञा शास्त्र बता देता है शास्त्र की दृष्टि से देखो तो सब पहचान जाएंगे तो बधु सेम राजा चक्रवर्ती छोड़ के चलाया अब मेरा मन कह रहा है उसको थोड़ा कही बधु सेम गोद ठारी प्रेम से गोद बिठाया बड़ा लाड़ लड़ाया बड़ा दुलार किया बड़ा प्यार किया और कौशल्या याद को बुलाया के रानी के हाँ कई मेरी बहुएं हैं क्या महाराज कधू इड़ी की हा महाराज सुनो कि आज पर घर आई आज अपना घर छोड़ के आई तुम इनको कैसे रखना कि नयन पलक की नई इनको आंख की पुतली बना देना रा मैं वचन देख आया हूं श्री जल श्री दशरथ कहते हैं मैं वचन देख हूं जब इनका बाप रो रहा था इनका पिता रो रहा था पुक्का फाड़ के रो रहा था आंसू बह रहे थे उस समय मैंने जनक को हृदय से लगा के कहा सी, जनक राज जी मैं इनको किंकिनी करने के लिए नहीं ले जा रहा हूं मैं इनको आग की पुतलिका की तरह रखूंगा मैं आंख की पुतली की तरह रखने के लिए वचन दे आया हूं हे कौशल्य मेरी बात कहीं झूठी न होनी पावे राख्य नयन पलक की नी हाँ ऐसे ही करेंगे कभी समय बहुत क्रिया कर रहे हो उसमें बहुत लोक रीति हो रही थी महाराज पढ़िए रीति हो रही थी बहुत क्रियाएं हो रही थी और उस लोक रीति में एक क्रिया ऐसी होती है कि एक पात्र पात्र पात्र रख दिया जाता है, है। और उस पात्र में प्रथा है। उस पात्र में में प्रथा पुत्री से कहा जाता है कि दोनों बत्तियों को मिला दो वो क्रिया हो रही थी और जब महाराज ने कहा कि लड़िका श्रमित बस देवी सयन करा जा क्रिया जो की जो छोड़ी और छोड़ करके किशोरी को गोद में लिया और ले जाकर के बिस्तर आगे माता कहेगी कि नयन पुतरी झिमी आज का ही प्रसंग आएगा शायद अब मैं नहीं सुनाऊंगा दी क्या है अभी बोला चो भाई नयन जी झिमी जोगवत रहू नयन इस चौबाई का अर्थ लगा लीजिए नयन पुतरी जोवत रहूप नहीं दीप बात नहीं टारन कहू हाँ जी तो बामा भूदर सुता देवा पस्त खेल भगवान शंकर की वंदना है गंगा सर पर गंगा है ये गंगा ही नहीं शंकर को शंकर बनाया है आ, शिवा शिवा शिवजी शिव हुए गंगा देवा जिसने भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर लिया उसका मंगल मंगल ही हैगा मस्त भाले बाल विधु गलेव्य और ये कौन है शर्ब बड़ा बढ़िया नाम दिया शर्ब शर्व है ये शर्व है ये शर्व तो भगवान का नाम है नहीं है शर्व सर्व शिव स्थाणु भूतादिर्धि शर्व तो भगवान राम जी का नाम है कि शर्व है किस नाती शर्व श्रृणाति सर्व श्रृणाति प्रलय काली संघरती शर्ब शंकर जी हो गए अस्रणाति भक्त पापान विनाशयति हो हो गए गए दोनों अरे शरब अस्त पापा विनाशयतीशिव श्री शंकर पातुम आगे इस कांड की कथा एक श्लोक में कही है तथा प्रसन्नता तथान दुखत राज्य राज्यभिषेक के जाने से जो प्रसन्न जो को मिला ही नहीं या मुख की सुसन्नतामया नथान बनवास दुख था राज्य चला गया प्रसन्नता बनी रही नहीं। राम जी बनवास का दुख आ गया प्रसन्नता बनी रही नहीं। मलीन नहीं हुई नुखत मुखामी रघुनंदन सदा प्रदान आगे बड़ा चर्चित श्लोक है जिसको सब जानते हैं राम भक्त तो सब जानते हैं और जो राम भक्त नहीं जानता वो भगा है मुझे क्षमा करिएगा मैं जोश में नहीं बोलता मैं तो समझ के बोलता हूं सब बोलेंगे सीता नीलाम्बुजश्यामल को राम जी है ना अब ये बड़ा सुंदर श्लोक है इसलिए बड़ा अच्छा व्याख्यान है इसका बड़ा अच्छा आस्वादन है इसका मुखा नीलांबुज कोमलांगम नीले कमल के समान भगवान का श्यामल और कोमल अंग है नीलाम्बुज कोमलांगम सीता समारूपित बामभागम भागम श्री दरबार का चित्रण है सीता समारूपित बामभागम सीता जी बाएं भाग में विद्यमान पाण महासायक चारु चापम हाथों में महासाहयक सुंदर धनुष नमामि रामम रघुवंशनाथम इसमें भगवान के चार रूपों का वर्णन है नीलांगुजश्यामल को मलांगम बाल रूप बाल रूप का अनुशीलन करिए सीता समारोपित वाम भागम रूप का अनुशीलन करिए महासायक चारुचापम वीर रूप का स्वादन करिए नमाम रघुवंश रघुवंशनाथम सांतरस का स्वादन करिए इतने ही नहीं बाल कांड से लेकर के अयोध्या कांड तक की कथा है इसमें अपने अनुसंधान करिए जय गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुबर बर बिमल जस जो दायक फल चारी गोस्वामी जी कहते मन के दर्पण को साफ करो मन के शीशे को साफ करो बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूं आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी कीमती है मन के दर्पण को साफ करो जिसके मन का दर्पण स्वच्छ नहीं है तो राम जी का दर्शन नहीं कर सकता नहीं कर सकता दो चीजें होनी चाहिए साफ एक तो मन और दूसरी आंखें अगर ये दो साफ नहीं है तो राम दर्शन नहीं हो मुकुर अरुणयन विहीना राम रूप देखें किमी दीना मन का दर्पण साफ होना चाहिए और दोनों के साफ होने की एक ही दवा है एक ही दवा है ध्यान दीजिएगा मन का दर्पण भी साफ हो जाएगा और नेत्र भी नेत्र भी सुप्रकाशित हो जाएंगे नेत्र दोष भी नष्ट हो जाएगा देखो दर्पण धूल से गंदा होता है और साफ भी धूल से ही होता है दर्पण धूल से गंदा होता है साफ भी धूल से होता है मन वासना से गंदा होता है मन कामना से गंदा होता है और मन कामना से ही साफ होता है भौतिकी कामना से गंदा होता है भगवदीय कामना से साफ होता है धूल बहुत संक्षेप बता रहा हूं इसके ऊपर मैं दो दो दिन कथा कहता था इस दोहे के ऊपर हाँ राम जी यहां सुनने वाले बैठे हैं लोग ऐसी बात नहीं तो राम जी क्या बोला तुमने धूल से है ना ये धूल से ही धूल से ही, से ही ये दर्पण भी साफ होगा मन धूल से मन भी साफ होगा और धूल से ही आंखें भी निर्मल होंगी वो कैसे एक ही धूल है दूसरी धूल नहीं गुरुपद गुरु रज मृदु विभंजन असी गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी क्या बढ़िया गोस्वामी जी ने बताया है कितनी बढ़िया युक्ति बताई है सज और ऐसी युक्ति बताई कि सारे देश को याद करा दिया हम तो नहीं समझते कोई ऐसा सनातन धर्मी होगा जो इस दोहे को नहीं जानता हो इस दोहे को कोई सनातन धर्मी ऐसा नहीं जानता जो नहीं जानता हो हम बोल रहे हैं जो जानता हो बोलेगा जरूर चुप नहीं रहेगा चुप नहीं रहेगा बिल्कुल जो जो जानता है बोलो श्री गुरु चरण सुधार ये गोस्वामी जी का महत्व है इससे बढ़ के गोस्वामी जी का महत्व और क्या हो सकता है सारे भारत वर्ष को उन्होंने प्रेरणा दी, दी, दी कि मन को साफ करो आंखों को निर्मल करो अब मन को साफ करने का आंखों को निर्मल करने की जो औषधि है उसको रटा दिया लोगों को रटा दिया रटाया कि और इनके उपकार को न मान करके और कोई कहे इस पन्ना को पलट दू ऐसे अब आगे हैं इस देश में क्या समझे? राम घर आए नित नव मंगल हो तो बधाए राम जी का ब्याह हो गया क्या कहना है राम जी का रूप राम जी का गुण राम जी का शील राम जी का स्वभाव ये सब देख देख करके राजा बड़े प्रसन्न राम रूप बड़ी कीमती चौबाई है राम रूप में कीमती चौबाई कही रहा हूं राम रूप गुण शील प्रमुदित हो देखी सुनी राउाराम एक दिन राय सुभा मुकुर कर लीना सहज भाव से राजा ने एक दिन देखो मुकुर आ गया आ गया मुकुरकुर कर ली नाम राजा ने स्वभाव से ही सहज भाव से एक दिन शीशा ले लिया पूज्य पाठ पंडित श्री राम कुमार जी महाराज रामायण जगत के सूर्य काशी निवासी उनका भाव है कि कोई शीशा देखने के लिए नहीं लिया गया है ये सीशा भगवत इच्छा से आया और भगवत इच्छा से ही देखा गया और भगवत इच्छा से ही ये मन में भावना आ गई नहीं तो राज्य पर बैठ के शीशा देखने क्या शीशा लिया मुख देखा जरा मुकुट टेढ़ा हो गया तो उसको ठीक कर लिया तो मुकुटों से मुकुट से सफेद सफेद बाल कुछ यहां आकर के दिखाई पड़ गए समझे सफेद बाल तो राय सुबह क्या है? क्या श्रवण समीप भय सिन के सा कान के पास बाल सफेद हुए कहते मन हूं जरठ पन अस उपदेशा वृद्धावस्था उपदे आ गई वृद्धावस्था उपदेश कर रही है ये कान के पास जब बाल आ जाएं या जब सफेद बाल दिखाई पड़ जाएं आपको तो उसको भगवान का वरदान मांगो मानो और सोच लो कि भगवान कुछ संदेश दे रहे हैं कि बहुत खा पी लिए अब तो आनंद करो भजन करो अब छोड़ो सब हाँ हो तबिक्षा ये विराग भवन पर सब भा चौथ हृदय बहुत दुख लाग की जन्म में गयो हरि भगति बिन लेकिन आजकल तो लोग क्या कहते हैं हजारों होंगे इसमें हजारों होंगे हम किसी की आलोचना नहीं करते वो जो वरदान मिला है उसको देख देख करके आपको अनुभव की बढ़ोती आ गई और उसको तुम ढक लेते Hey, कल जी, कल जी जरा मैं भी लगाऊंगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा महाराज जी अच्छा लगेगा ये हमारे आचार्य बैठे हुए ये मैंने दिया मैंने परिचय पहले हमारे अग्रस्वामी अग्रपीठाधीश्वर श्री रेवासा पीठ है हमारी हमारे रेवासा पीठ की पीठाधीश्वर करुणा करके कथा पे आए हुए हैं तो ऐसे बहुत दिनों बहुत दिनों का अपना वादा पूरा किया इन्होंने समझे तो तो अब कथा तक रहेंगे चित्रकूट जा रहे हैं ये चित्रकूट जा रहे हैं हमारे हम तो बंदा बने रहेंगे समझे तो राम जी क्या कह रहा था अभी श्रवण समीप हाँ तो मैं का काला कर लू तो क्या हस जाए ये हमारे पीठाधीश लोग हंस रहे हैं इसका मतलब मत नहीं करूंगा जाने तो छोड़ लेकिन आप लोग तो करो कोई बात नहीं ये सफेद बाल इसको बरदान समझो और इसको देख देख कर के सोचो कि आ गई अब भगवान का भजन करना चाहिए और जो बरदान मिल गया है और उसको तुम ढक रहे हो हमारी बात का बुरा मत मानना अब बुरा मानोगे तो करोगे क्या हम तो आठ तारीख को चले अब फिर कभी आएगी कि नहीं आएगी कौन जान बुरा मानो मानो लेकिन सही मानो बुरा मानो लेकिन सही मानो ये जो भगवान का वरदान मिला है इस वरदान को देख देख करके प्रेरणा रो, रोज शीशा में मुंह देखो बुढ़ोती आ गई ये भी कुछ किया नहीं, जीवन सुधर जाएगा मैं तो जीवन बनाने के लिए उपाय बता रहा हूं महाराज जी है उपाय कि नहीं जीवन बनाने के लिए उपाय बता रहा हूं समझे रोज शीशा देखो रोज देखो अरे तिलक तो लगाते हो गए रोज शीशा देखो सफेदी आ गई अभी जीवन में कुछ किया नहीं हैं जब भी जीवन में किया नहीं कुछ बी चौपाई बोलो बीते अवधि रहे जो प्राणा अवधि रहे जो प्राणा धम कंवन जग मोही समाना धम जग मोहित समान सफेद बालों को देखो शीशा में और चौपाई गाओ करुणापूर्ण स्वर में हा रघुनंदन प्राण प्रीते हा रघुनंदन प्राण दिन दिन बीते तुम बहुत दिन बीते सफल सफल हो हो जाएगी हो जाएगी जीवन का परम लाभ मिल जाएगा जान दीजिए सियाराम तो कहते हैं श्रवर्ण समीप भय मनु जर मन, मन पन अस उपदेशा राज राम राजू जीवन जन्म लाह ला ले दशरथ जी महाराज श्री गुरुदेव के पास जाते हैं गुरुदेव से अपनी अभिलाषा सुनाते हैं गुरुदेव त्रिकालक के महात्मा हैं और सब समझते हैं और सब समझ करके उन्होंने कह दिया कि राजन बेगी बिलंबन करी नृप राजा जानते हैं कि राम जी के बनगमन का मुहूर्त भी आ गया है इसलिए कहते बेगी बिलंबन करी गांधी पर बेगी बिलंबन करी नृप ये विलंब न करने को क्यों कह रहे हैं इसलिए कि राम जी के बनगमन का मुहूर्त आ गया है बेगी बिलंबन करी नृपाजी सब ये समाज और राम जी का मंत्रियों से राय लेते हैं मंत्री लोग बड़े प्रसन्न हो गए महाराज जग मंगल भल का जिचारा बेग नाथ बारा सारे अयोध्या में बात फैल गई राम जी कल राजा होंगे राम जी कल राजा होंगे सुन्नत राम अभिषेक वधा अयोध्या में बढ़ावे बजने लग गए राम जी राजा होंगे राम जी राजा होंगे श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री दशरथ जी की प्रार्थना पर श्री राम जी के यहाँ आए और आकर के भगवान को कहा कि रघुनंदन राजा कल तुमको राज्य देना चाहते हैं यानी कहते है, राजा हो चाहत देन जुवराजू। सब सब समझिएगा राम करो सब आजू जो विधि कुशल निवाह काजू भगवान श्री राम ने बड़ी अभ्यर्थना की और उसके बाद श्री दशरथ जी बस जी महाराज जाते हैं लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के पास पधारते हैं ये अवसर आये लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल रवचंद लक्ष्मण जी आए भगवान ने बड़ा स्वागत किया लक्ष्मण ये राज मुझे नहीं मिल रहा है ये राज तो तुम्हें ही मिल रहा है मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा काम तो सारा तुमको ही करना पड़ेगा ये पर व्याख्या की मैंने क्योंकि बगैर प्रिय बचन की व्याख्या और कहा मिलेगी वहीं से मिलेगी तो सलमान ने प्रिय बचन कही रघुकुल कहे रवचंद। अयोध्या में सब लोग सोच रहे हैं अभी निगोड़ी रात कहां से आ गई ये निगोड़ी रात आ कहा से गई सकल कहें कब हुई है काली लेकिन विघ्न मना वहीं देव कुचाली देवता कहते हैं राज्य कैसे चले अयोध्या वासी कहते हैं राज्य कैसे हो सियाराम देवता लोग श्री सरस्वती जी के सामने जाते हैं और बड़ी प्रार्थना करते हैं माता हम लोगों की प्रार्थना सुनो और सुन के कुछ ऐसा करो कि राम जा बन राज सकल राजी जंगल चले जाएं देवताओं का काम संपन्न हो जाए और बार बार चरण पकड़ पकड़ करके संकोच में डाल दिया इधर से इंद्र पकड़े उधर से बर्म पकड़े उधर से कुबेर पकड़े हार बार, बार गि चरण सकोची <coughs> सरस्वती जी ने कहा इनकी बुद्धि तो अच्छी नहीं है लेकिन भविष्य में लोग हमको दोष नहीं देंगे क्योंकि भविष्य में जगमंगल तो हो ही होगा इसलिए आगिल काज बिचारी बहोरी करी है चाह कुशल करोरी अब सरस्वती जी घूम रही है चारों तरफ बजे जाने कोई मिल ही नहीं रहा कोई मिल ही रहा किसके ऊपर डाले किसके ऊपर पिटारी फेरे तो कोई नहीं मिल रहा जिसको देखो राम प्रेम में मगन सरस्वती जी का हृदय बड़ा कोमल बड़ा कार्मिक कई का इतना मगन है जब ध्यान दीजिए बड़ा बढ़िया भाव कह रहा हूं तो लोग कहते नहीं बड़ा बढ़िया भाव लेकिन मैं कहता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा हृदय गदगद रहता है अब मेरे महाराज जी का स्मरण होता है भाव में महाराज जी कहता हूँ अपना भाव कुछ नहीं मेरा मौलिक कुछ नहीं है एक शब्द मेरा मौलिक नहीं है मैं संतों का जूठन पाया हूं वही सुनाता हूं शास्त्रों संतों का शास्त्रों का जो जूठन मैंने पाया है वही आपको सुना देता हूं जब मैं कहूं बहुत बढ़िया भाव तो समझ लो मैंने गुरु जी के बड़े प्यार से पढ़ाया मेरे गुरुदेव कहा करते थे भाव सुनिए विलक्षण भाव सरस्वती जी चारों तरफ दौड़ रही बड़ा कोमल हृदय जिसको बनाना चाहती हैं कि यही बन जाए उसको राम प्रेम में निमग्ने देख रही हाय हाय रे इतना प्रेमी इसको कैसे बनाऊं तो फिर क्या करें मणिगण पूरे नर नारी सुजाति अयोध्या के सब लोगों की जाति अच्छी है वैष्णव मेरी बात सुनना ध्यान से अयोध्या की जितने लोग हैं सबकी जाति अच्छी क्यों अच्छी जाति किसकी अच्छी ब्राह्मण है बड़ी अच्छी जाति है इससे अच्छी जाति तो कोई हो ही नहीं सकती लेकिन भगवान को भजे ना कभी और भगवान की निंदा खूब करे और और कुछ करे है अच्छी जाति बस ना री मुख रही विधि समदेही कभी को विध न प्रशंसा ही ते ही फिर जाति कौन सी अच्छी है के जिसकी जाति राम जी से मिल जाए साहेब को गोत गोत है गुलाम को जिसकी जाति राम जी से मिलती हो वही जाति तो अच्छी और सब जाति बेकार जिसकी जाति राम जी से मिलती हो राम जी से जिसका साजात के संबंध हो जाए मेरी बात को खूब मजे में सुनना आपका जीवन पलट देगा अगर आप समझ जाओगे जिसका राम जी से साजात के संबंध हो जाए उसकी जाति अच्छी है राम जी से साजात के संबंध कब होगा जब आप राम जी के भक्त बनोगे जब तक भक्त बनोगे नहीं तब तक राम जी से साजाति संबंध मिलेगा नहीं और संबंध बैजात्य होता नहीं संबंध बैजात्य होता नहीं जब तक राम जी की जाति होगी नहीं तब तक संबंध होगा नहीं तब तक विजातीयता बनी रहेगी बैजात्य नष्ट करने के लिए सजात्य साजाति प्राप्त करने के लिए राम का होना ही पड़ेगा राम का होना ही पड़ेगा अयोध्या में सारी सजाती है महाराज जी सुजाती है मणिगन पुर नर नारी सुजाती इनके ऊपर म... अस्त्र नहीं चल रहा है अयोध्या में केवल एक कुजाती है केवल एक ओनली वन माई डियर केवल एक ये हमने अभी सीखा है वृंदावन में आके ये भाषा मैंने वृंदावन में आके सीखा है इसलिए मैंने बोल दिया क्या करूं हम तो वृंदावन में आए सीखने के लिए आए जो कुछ सिखा दो बोलेंगे हाँ जी हाँ तो मैं क्या कह रहा था अभी अभी क्या कह रहा था एक पुझाती। पुझाती। सिर्फ एक कुजाती सारी अयोध्या में एक कुजाती करी विचार बुद्धि कुजाती एक कुजाती है जो राम की नहीं है जो राम की नहीं है वही सुजाती है और जो राम के हैं वो सारे सुजाती हैं अयोध्या में सारे सुजाती सारे सुजाती हम समझते थे कि साधु हमारे साथ बहुत है लेकिन हमको मालूम पड़ता कोई है ये नहीं क्या इस बात पर तो महाराज जय जय घोष होना चाहिए था सीता राम रामला महाराज की जय मणिगण मणिगण नर नारी कुजाती हैं केवल एक है तो उसी कुजाती के ऊपर मंथरा ने अपना असर नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी आयस पिटारी ताहि करी गई गिरा मति फेरी दीख मंथरा नगर बनावा अब हम मंथरा चरित्र नहीं कहेंगे समझन तो अब जब बड़े बड़े चरित्र छोड़ रहे तो इनका चरित्र क्या लेंगे समझन अब उसने महाराज लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगा जो बहुत बढ़िया है अब मंथरा गई कहके जी के सामने और जाकर के गोस्वामी जी ने तो बड़ा मर्यादा से लिखा है महाराज जी क्या है कि वो जाकर के कहके जी के सामने गई और जा के बैठ गई और बैठ करके रोने लग गई और कुछ नहीं कर उदास है और वाल्मीकि जी महाराज ने तो लिखा है महाराज उत्तिष्ठ मूढ़े किनशे से अरे मूर्खे उठ।, उठ।, उठ क्या सो रही ऐसे कह रही हो मंथरा की शब्द मूढ़े किनशे से अरे क्या सो रही शो, उठ जा तेरा भाग्य समाप्त हो गया लेकिन ये तो उदास है आके बैठ गई तो मैया पूछती है कह के का अनमन हसी कह हंसी रानी अरे तू आज अनमनी क्यों है आज दुचित क्यों है आज उदास की बड़ी प्यारी है वो आज दुचित क्यों है बोली बोलती नहीं तो क्या दीन लखन सिख असमन मोरी मालूम पड़ता लक्ष्मण ने तुझको आज शिक्षा दी शिक्षा देने का मतलब समझेगी नहीं आप नहीं समझे होंगे बिल्कुल नहीं समझे हम जानते हैं हमको अब तो नहीं लेकिन हम जब नन्हे से थे तो हमको शिक्षा मिलती थी हाँ। <laughs> आप शिक्षा मतलब समझे हा शिक्षा मतलब दी न लख न सिख असम लक्ष्मण जी कभी कभी लक्ष्मर्ण जब जब लक्ष्मण जी कभी कभी इसकी अच्छ देखते थे कि राम जी की बड़ी निंदा करती थी जब कभी अच्छे देखते थे एक आठ जमा देते थे <laughs> एक जमा देते तो सही साल फिर ठीक रहती थी मालूम प्रदा लक्ष्मण जी ने आज को शिक्षा दी है तबू न बोली चेरी बड़ी पापी फिर भी नहीं बोलती महाराज छाण श्वास कारी जनू सा इतना नहीं महाराज जी वो तो एक एक छोड़ दूंगा एक बोलूंगा थोड़ा छोड़ दूंगा थोड़ा बोलूंगा थोड़ा छोड़ इसलिए दे रहा हूं माता नाराज हो जाएगी थोड़ा बोल रहा हूंगा ढार आंसू ढा आंसू पहले वाला मैंने छोड़ दिया पूरा कर दू क्या कि नारी चरित्र करी ढा अब क्या करूं नहीं रहा गया तो कहें क्षमा करना नारी नारी चरित करी ढा आंसू अब महाराज आंसू बहाने लगी हमको माताओं की गालियां बहुत सुननी पड़ी हैं महाराज हाँ बहुत बार रामारू कठे से कथा वाचक आये क्या बोल रहा है मेरे समझू क्यों गुणिया तो राम जी ढारे ढारे अब कई कहीं महाराज जी डर गई ये उदास है बोलने पर बोलती रही कहने पर आंसू गिराती है हे कुछ न कुछ अनर्थ हो गया अयोध्या में सज्जनों, ब्राह्मणों, वैज्ञानिक, ब्राह्मणों, वैज्ञानिक। अगर मैं यहां बैठा हूं अपने उदाहरण दू मैं यहां बैठा हूं अगर सुनू कि भारतवर्ष के कई प्रांत तहस नास हो गए, कई यूपी के कई जिले तहस नाश हो गए तो मैं सोचूंगा सबसे पहले मेरी अयोध्या ठीक है कि नहीं ठीक यही सोचूंगा और सुनू की अयोध्या के कई आश्रम तो मैं सोचूंगा कि मणिराम छावनी ठीक है कि नहीं ठीक है और जब कि मणिराम छावनी के एक कमरे में आग लग गई तो मैं सोचूंगा मेरा कमरा ठीक है कि नहीं ठीक है स्वाभाविक है सहज है और आप सुन लो कि हमारे मोहल्ले में कई घर और कई घर में कई घर और एक आपके घर में कोई व्यक्ति तो आपका जो सबसे प्यारा होगा वही याद आवे चाहे माँ हो बाप हो कोई हो वही याद आवे। अब जब सी ने ये सुन लिया समझ लिया अपने मन में कि मंथरा कठोर संवाद देने वाली है भयानक संवाद देने वाली है कुछ अनर्थ हो गया है तो कैके सबसे पहले किसका नाम ले रही है वात्सल्य लिया कैके माता सबसे पहले किसका नाम ले रही ये कई कई चरित्र है महाराज यही कुंजी है कई कई चरित्र को समझने के लिए सबसे पहले सभयरानी सभयर कह कह सी किन ये किन शब्द जो है ना कई कई की सवनोत् कंठ को इंगित कर रहा है सभयरानी कह कह सी बोलती क्यों नहीं क्या कि सबसे पहले बोल कि कुशल राम मेरा रान कुशल से यही नहीं सबसे पहले बता सभय रान कह कह सी क्या क्या कि कुशल राम उसके बाद महिपाल फिर भरत लखन रिपु दवन सुनी भाकुबरी उ श्री राम प्रेम का इससे बड़ा कोई उदाहरण आपको मिल नहीं सकता है इससे बड़ी कोई व्याख्या संभव नहीं है लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक है इसमें जरा मन को कसरत कराना पड़ेगा जब उसने कहा राम ही छाड़ी कुशल्य के ही आजू राम जी को छोड़ किसकी कुशल हो सकती आज राजा होने वाले हैं तो कैके के, के गले में महाराज नौलखा हार था और नौलखा हार कैके ने उठाया और उठा करके तुरंत नौ लखा हार फेंक दिया और उसने क्या किया कि तो उसमें मोड़ मराड़ के इधर फेंक दिया ये भी सुन लो कैके ही ने यू फेंका उपहार के लिए और उसने मोड़ मार करके यू फेंक दिया आग लगा चले हार में ये है महाराज कि मंथरे तू नहीं जानती मेरा राम कौशल्याम सब महतारी राम ही सहज सुभाय प्यारी अम्मो पर कर रही स्नेह भी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी मंथरे मेरी एक साथ है रह गई एक कामना है मेरे मन में हे ब्रह्मा मुझे फिर मानवी बना और सिर्फ जसरत ऐसा पति मुझे मिले अब मुझे एक बेटा मिले और एक पुत्र वधू मिले कौन बेटा कौन पुत्र वधु मांडवी और भरत कहे नहीं मांडवी और भरत नहीं क्या फिर कि जो विधि जन्म देहू करो तो हो राम सी भूत मेरा पुत्र राम हो मेरी पुत्र वधु सीता लेकिन इतने पवित्र हृदय को इतने निर्मल हृदय को इस कुजाति ने नष्ट कर दिया हम नहीं लिख रहे हैं गोस्वामी लिख रहे हैं कि को न कुति पाई नसाई न साई रही नीचे मती चतुरा अब उसने इतना बड़ा माया फैलाया और उसने सफलता प्राप्त कर ली कहक जी के हृदय को परिवर्तित कर दिया चाहे कुछ दिनों के लिए ही किया हो लेकिन परिवर्तित कर दिया मैं कुछ दिनों के लिए परिवर्तित कर दिया जी और अंत में उसने कहा बस अब तुम्हारा भला तुम जानती हो क्या क्या होगा क्या होगा कि महल में नहीं रहने पाओगी क्या जो हम लोगों के महल बने हम लोगों की जो कोठरिया बनी हुई हैं उन्हीं कोठरियों में तुमको भी रहना पड़ेगा एक कोठरी तुमको भी अलाट होगी उसी में उसी में तुम भी रहोगी और तुम्हारे पुत्र सी, सब मैं शास्त्र का एक एक अक्षर का अनुवाद सुना रहा हूं और तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी जो तुम्हारा जो पुत्र है पहले तो यमराज के लोग चला जाएगा मार डाला जाएगा अगर बच गया तो देशांतर में प्राप्त चला जाएगा अब तो महाराज ऐसा छुआ उसने ऐसा छुआ उसने कि कई कई प्रभावित हो गई प्रभावित होकर के कहें, तुमसे बढ़कर के तो मेरा कोई हित है ये नहीं तो ही सम देखिए शुरू से सुनते जाइए मैं पहले दिन से कह रहा हूं जिसने हितैषी के पहचानने में गलती की है वही धोखा खाया है पहले दिन बताया था दूसरे दिन बताया था तीसरे दिन बताया था आज फिर बता रहा आज कह के ही भूल कर रही है कि तो ही सम संसारा तुम्हारे समान मेरा कोई हितैषी नहीं है सज्जनों हितैषी की पहचानने में गलती मत करना नहीं पतन हो जाएगा तो ही समहित नहे जाति कह भय सी अधारा और बार बार बड़ी बुद्धि बड़ी बड़ी बुद्धि है अरे तेरी बुद्धि बहुत है तू तो बड़ी बुद्धिमान है तेरी इसी बुद्धिमान तो कहीं मिली नहीं सी वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि कई कई कहती है मेरा भरत जब राजा हो जाएगा ना तब मैं तब मैं तब मैं, तम मैं तेरी बड़ी सेवा करूंगी तो क्या तेरी मेरी सेवा करोगी कि तेरी सैकड़ों दासियां होंगी और सैकड़ों दासियां बन के रहेंगे ऐसा है कि नहीं हमको श्लोक नहीं आद है तेरी इसके लिए भी वाल्मीकि रामायण कथा सुदासागर है वहां पर तेरी सैकड़ों तेरी सैकड़ों कुजा दासियां होंगी क्यों अगर सुंदरी दासी हो जाएगी तू है तो तुझे तुझेगी इसलिए तेरी होंगी अब फिर कहती है कह क्या करेंगे थोड़ी सी मन में आएगी बड़ी बुद्धि पर मन आ गया कहना तो नहीं चाहिए था कहके जी कहती सुनो ये जो तेरा कुबड़ है ना कुबड़ अरे कुबड़ समझते जो तेरा कुबड़ है इस कुर की मैं पूजा करूंगी इसमें चंदन लगाऊंगी अष्टगंध लगाऊंगी ये भी है लिखा है बाल अष्ट से पूजा करूंगी और सुनो इसको बढ़िया सुनिष्ठ सुतप्त सुंदर कांचनी माला सात लड़की और उसको लेकर के इस कुबर को पहनाऊंगी और फिर कहती इस कुबर में तो हा? सारी बुद्धियां है मतया शब्द है बहुवचन शब्द का प्रयोग सारी बुद्धियां है मतलब क्या है अरे बुद्धि तो एक ही होगी बुद्धि तो चार नहीं होगी सारी बुद्धियां बहुवचन है, है। सारी बुद्धियां का मतलब क्या राम जी सारी बुद्धियां स्वामी जी सारी बुद्धियां तो क्या तीन बुद्धि तो हमसे सुन लो एक स्मृति और एक मती और एक बुद्धि चौथी और सुनलो प्रज्ञा ये चार है ये चारों में अंतर क्या है स्मृति रतीत विषया जो बात जो अतीत की भूतकाल की जो बात याद कराए उसका नाम है स्मृति मतिरा गी गोचरा और भविष्य की बात में जब बुद्धि लगावे तो उसको बोलते हैं मति। मतिरागामी गि गोचरा और मतिरा गाम बुद्धिर बुद्धि बुद्धिस्तात्ल की गेया और उस समय सद्या जो बुद्धि हो उसको बोलते हैं बुद्धि और जो तीनों काल में काम करे प्रज्ञात्र काली की स्मृता उसको बोलते हैं प्रज्ञा प्रज्ञा बोलते हैं अब आपके अब आप समझ लीजिए अब बड़ी तारीफ की महाराज उसकी उसने कहा सुनो अब तो तुम दो बरदानों को कथा सुनाई दो बरदान मांग लो आप और दो बरदान मांग करके एक से अपने बेटे का राज्य और दूसरे से राम जी का चौदह वर्ष का बनवास बस इसी में तुम्हारा काम चल जाएगा कहके ने कहा ठीक है ऐसे ही करूंगी अब कोप में चली गई इधर से महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दिन भर काम करके और सायकाल सी कई कई के, के, के, के पास आते हैं क्या बढ़िया है। अब यहां पर लोग कामगंध की खोज करते हैं हम हमारे मन में आता है हम कह देते हैं चाहे बुरा माने तो माने कोई वो मूर्ख है, है महाराज जो कामगंध का अन्वेषण करते हैं मूर्ख एकदम मूर्ख महामूर्ख देखिए कितना बढ़िया शब्द आता है बाल्मीकि जी ने तो जिस समय श्री दशरथ जी महाराज कह गए तो अंतपुरम प्रविवेश बसी वहां बसी शब्द है ध्यान दीजिए वहां पर बसी शब्द श्री बाल्मीकि जी ने तो बसी बशी बने जितेंद्रिया बसी का मतलब जितेंद्रीय होगा और सी गोस्वामी जी क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सांझ समय सानंद नृप गयो के कई गेह गवन निट की जनुरी देह सने गवन ठुरता निकट कीय जनुरी देह सने जानो स्नेह मूर्तिमान हो करके निष्ठुरता के पास जा रहा है निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति है और स्नेह के स्वरूप श्री महाराज दशरथ हैं अब आगे कुछ शब्द हैंगे लेकिन मैं उनकी व्याख्या आप नहीं करूंगा इतने ये, से आप समझ लीजिए जब सही जब आना आरंभ ऐसा है तो बीच वाला भी उसको समझना पड़ेगा अब वहां गए तो सुना को भोन में है अब तो वहां गए महाराज बार बार कहते हैं बार बार सुलोचनी पिक बयनी कारण गजगामिनी निज सुना कर वो बोलती नहीं महाराज बिल्कुल नहीं बोलती राजा ये, कर ये करूंगा ये करो चोप क्यों गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा है महाराज बहुत बढ़िया शब्द लिखा है कि बोलती क्यों नहीं कि इसकी गुरु बड़ी विचित्र है इसकी गुरु बड़ी विलक्षण है इसके गुरु को गोस्वामी जी ने उपाधि दिया हा हो हम आपसे ठीक कह है रहे हैं यह सब बोकाश देख रहे हैं उपाधि तो अच्छे काम में दी जाती अच्छा काम हो चाहे बुरा काम उपाधि तो उपाधि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिनका एक अक्षर व्यर्थ नहीं ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने सियाराम बड़ी उचित्र उपाधि दी है कोटि कुटिल मनी गुरु नौ अक्षर है कोटि कुटिल मनी गुरु न हो गया कि नहीं? नौ अक्षर की उपाधि है कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई गुरु ने कहा था कम मांगोगी क्या सत्य की दुहाई देगी तो मांग लूगी पछताओगी अरे कह तुझे जानती मैं जानती हूं मेरे पति महान सत्यवादी हैं है के दुनिया के लिए सत्यवादी हैं जब दुनिया सामने रहेगी तब तो ये कहेंगे कि प्राण जाई बरु बचन न जाई लेकिन अगर राम जी आ गए तब फिर के बचन जाये बरु राम तब ये हो जाएगा कह, कहीं मिला है क्या अभी मैंने कल ही सुनाया आपको कि मित्र जी से साफ कह दिया महाराज कि राम दे गोसाई इसलिए भूपति राम शपथ जब करी तब मांगो यही बचन न टी सी दशरथ जी ने कहा हे hey भामिनी मैं राम जी की सैकड़ों सौगंध खा रहा हूं भामिनी रात सप, राम सपत सतमोही यह सुनि मनगुनी शपथ बड़ी बीहसी उठी मंद अब तो महाराज इसने अब मांग ही तो लिया मांग लिया पहले से देहु ब एक बर भर का। एक बार दूसरा के मांगो दूसर बर कर जोरी मांगो दूसर बर कर जोरी पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी क्या कि तापस वेश ध्यान जगह और सब होने दीजिए तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम बनवासी राम जी चौदह वर्ष के लिए बन जाएं अब तो महाराज क्या हुआ माथे हाथ मुंदी धो लोचन तनधरी सोच लाग जन सोचन महाराज चक्रवर्ती लगे सोच। सोचने क्या लगे कि अगर केवल वरदान की बात होती सियाराम अगर केवल वचन की बात होती तो मैं अभी ना कर देता लेकिन यही पर राम शपथ करी आई मैंने श्री राम जी की सौगंध खा ली है अगर मैं ना करता हूं तो मेरे राम का अनिष्ट संभव इसलिए ना नहीं कर सकता चक्रवर्ती जी बड़े चक्कर में पड़ गए बड़ी चिंता में निमग्न हो गए। बहुत समझाया महाराज जी बहुत समझाया और समझाते समझाते यहां तक महाराज चरण पकड़ेंगे राम जी श्री चक्रवर्ती जी महाराज चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहते हैं कि अगर तू मुझे मारना ही चाहती है तो मुझे मार ले मैं मस्तक काट के दे दूंगा मागुमाथ अब ही, तो ही। राम बिरह जनी मा रसीमो बड़ी प्रार्थनाएं की लेकिन माता ने तो एक निश्चित कर लिया था और कहा कि होत मुनि रावर महाराज बहुत प्रार्थना इसके बाद भी किए कि राखु राम यही त्यही वो तो खड़ी हो गई उठ तो जा रहे हैं जो ऐसा करो राम जी लेकिन गिपदिन बैठारी जन दिन कर कुल होसी कुठारी निर्णय कर लिया राम जी को जंगल भेजना है चक्रवर्ती जी ने बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की गौ के तरह से डिकरा डिका करके रो रो करके चरणों में गिर पड़े लेकिन हा हंत आज कैच ने ऐसी कठोरता धारण की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती राम जी प्रात काल हो रहा है राजा के उठने का कोई प्रश्न ही नहीं है सारे लोग जग गए राज दरबार में सब आ रहे हैं श्री वशिष्ठ जी ने कहा सुमंत रोज चक्रवर्ती जी जग जाती थी आज क्या बात जाओ महाराज को बुलाकर के लाओ आ नहु राम ही बेगी बुलाई श्री जी जल्दी से राम को बुला के लाओ सिया राम जाऊ सुमंत्र जगा बहु जा सुमन जी महाराज पधारे सुमन जी बड़े अनुभवी मंत्री हैं सब समझ गए क्या बात है तह तक तो नहीं पहुंचे समझ गए अनर्थ हो गया अनर्थ अवश्य हो गया सी रानी कई से पूछा बड़े धीर धर के पूछा पूछने का हिम्मत नहीं हो रही है सचिव सभी नहीं पूछी यहां कैके को भी महाराज ने बहुत नौ अक्षरों में कहा है कि बोली अशुभ भरी शुभ छूछी हम कुछ नहीं जानते क्या हुआ है चक्रवर्ती जी रात में राम राम राम करते थे आप जाओ राम जी को बुला लाओ आ नहु बेगी बुलाई लेकिन वाह सुमंत सुमन जी गए नहीं कहीं ही दिखा जाओ बुला लाओ सुमन जी जा नहीं रहे क्यों नहीं जा रहे हैं? मंत्री हैं मंत्री कहते विषम परिस्थिति है इस समय सम विषम परिस्थिति का हम बोध कर रहे हैं और मंत्री रानी की कहने से नहीं जा सकता हम तो महाराज महाराज की आज्ञा से जाएंगे जब तक महाराज नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे तब श्री वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा है कि रामम द्रक्षा श्री चक्रवर्ती जी ने रो के कहा मैं तो श्री राम को देखना चाहता हूं और यहां पर भी चले सुमंत्र चौपाई पर ध्यान दे चले मंत्र, राय रुख जानी, राजा का रुख जान के गए और जाकर के वहां से श्री राम जी को ले आने के लिए तैयार लाने के लिए गए धन्य रघुनंदन का चरित्र देखें।